ये शरीर कहाँ से आया तो पिता के ईज तो में ऐसी आया केवल खाद मिली केवल पोषण मिला है नीज पिता के शरीर में से आया जैसे खेत में बीज किसान डालता है और खेत में से धर मिट्टी पानी खाद गर्मी सर्दी लेकर करके बीज अंकुरित होता है और बीज के अनुरूप शरीर बनता है अच्छा तो पिता के शरीर में कहां से आया ये विचार हुआ तो पहले से जीव था तभी तो और अंगूर में से आया गेहूं में से आया इसलिए जीव बनने की योग्यता थी तभी तो और आया तो ये अपने आप आया कि किसी ने इसको भेजा बोले कर्म के तो जड़ होते हैं उनमें अपने आप किसी को तो बनाने की शक्ति नहीं होती है कर्मानुसार ईश्वर इसका निर्माण करता है अब आप जब अब तक शरीर की दृष्टि से देखेंगे तब तक कार्य कारण की परंपरा मालूम पड़ेगी अगर आप शरीर के भीतर जो दासनात्मक सूक्ष्म शरीर है उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें दासनाएं बैसी रहती हैं और उसके अनुसार आकृति मिलती हैं। और उसके भीतर और देखोगे तो अव्यक्त कारण शरीर जो है और अविद्यात्मक का हाँ, वो बैठा हुआ है तो उसका साक्षी आत्मा है और वो आत्मा देख काल वस्तु से अतिरिक्त सुनने सजातीय बिजातीय स्वगत भेद सुन में ब्रह्मया तो जब अपने को ब्रह्म जान लिया तो ब्रह्म में अंश ही नहीं है इसलिए ब्रह्म में माया नहीं है और ब्रह्म में जड़ता का दृश्य का लोक नहीं है उसमें प्रकृति नहीं है महत्व नहीं है अहंकार तत्व नहीं है तो उसमें विराट नहीं है उसमें पंचत मात्रा नहीं है उसमें पंच महाभूत नहीं है उसमें ये कोटि ब्रह्मांड नहीं है और उनमें का उनमें ये शरीर नहीं है तो जब शरीर की सत्ता कट गई तो प्रारब्ध की सत्ता कहाँ से सिद्ध होगी इसलिए जब देह में बैठ करके विचार करते हैं तब प्रारब्ध की सिद्धि होती है प्रारब्ध देहाभिमानी का होता है प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म जो अपने आप को ब्रह्म जानता है उसका प्रारब्ध नहीं होता ब्रह्म का प्रारब्ध नहीं होता देहाभिमानी का प्रारब्ध होता है तो जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्मज्ञानी ये नहीं मानता कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं है बना उसको तो दूसरे लोग श्रद्धा से ब्रह्म बोलते हैं ये देखो हम किसी को तो कहें कि ये सोना को पहचानते हैं ये हीरे से पहचानते हैं हम कैसे कह सकते हैं जब तक हम सोना को तो नहीं पहचानेंगे हीरा को तो नहीं पहचानेंगे तब तक किसी को तो सोना पहचानने वाला हीरा पहचानने वाला हम कैसे कह सकते हैं बोले विश्वास है तो अज्ञानी लोग जिसको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वो अपने विश्वास से अपनी श्रद्धा से मानते हैं चाहे तुम शंकराचार्य को मानो है और चाहे अपने गुरु को मानो है ना और चाहे अपने मित्र को मानो चाहे अपनी पत्नी को मानो चाहे पति को मानो लेकिन दूसरे को ब्रह्मज्ञानी मानना विश्वास है ना असल में हम ब्रह्म है न दूसरा ब्रह्म है हम जो मालूम करता है सो भी और दूसरा जो मालूम करता है सो भी ये दोनों प्रतीत होने वाले ब्रह्मही हैं ब्रह्म ही, द्रह्मद ही द्रह्म है की दृष्टि में ब्रह्म ही ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ब्रह्म न ब्रह्म व्यक्त वो स्वयं ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म उसके ज्ञान का विषय नहीं हुआ है वो स्वयं ब्रह्म है हृदय ग्रंथिते सर्वस कर्माणी तस्मिन् दृष्टि परावरे ये संभव है कि आप रास्ते में किसी भिसमंगे को देखें और वो लंगा हो चाहे लंगोटी पहने हो काला काला शरीर हो दाढ़ी बढ़ी हो और शरीर में मैल लगा हुआ हो और आप विश्वास करके जाके उसको प्रणाम करें बोले ये ब्रह्मज्ञानी है ये तो अवधुत है वो तो दत्तात्री है तो आप मानने में स्वतंत्र तो है हाँ। आजकल इस ढंग की बात कुछ चल रही है अमुख संत है उन्होंने शंकराचार्य को गुरु की दी थी रामानुजाचार्य को भी उन्होंने दी थी श्यामाचरण से उन्होंने दी थी है ना और उनसे मिले थे उनसे मिले थे जवान है, है ना अभी उनके हाथ में उनके मुंह पर उठ रही है और वर्ण है बड़े बड़े बाल रखते हैं और वो अपने को कहीं जाहिर नहीं करते हैं कहीं काली के रूप में देखते हैं कभी क्रोधी के रूप में देखते हैं कभी लोभी के रूप में देखते हैं और हे है वो जब्ता बड़े गौर पादाचार बच्चा प्रयाचार्य हैं वो हमको मिले हैं ऐसे ऐसे लोग बताएंगे है ना हमारे गुरु जो हैं हम शंकराचार्य कोई ऐसे भी आके कह देते है वही हम हैं अभी हम वृंदावन गए थे हमारे पास पचास नए आदमी एक लड़के को लेके आए थे अरे ये लड़का इसने तो कितनी बार राम को गोद में खिलाया है कृष्ण के गोद में खिलाया है शंकराचार्य जिसको प्रणाम करते थे है ना तो ये तो बहुत भारी महात्मा अब देखो तो अब वो तो बालक था बिचारा बस इससे उन लोगों ने सिखा दिया था कि तुम सुख रहना बोलना मत हा हा हाँ, हाँ। तुम सुख रहना बोलनामक तो ये सब बात जो है विश्वास का मार्ग दूसरा होता है और हृदय ग्रंथि के भेदन का मार्ग दूसरा होता है ये आत्मा है चैतन्य कर जो करे तो मैं कर रहा हूँ ये जो भोगे तो मैं भोग रहा हूँ ये जो बोले तो मैं बोल रहा हूँ ये जो सोए तो मैं सो रहा हूँ ये जो चैतन्य साक्षी चैतन्य आप चैतन्य दुख काल वस्ती का साक्षी चैतन्य देश काल वस्तु का अधिष्ठान चैतन्यू अपरिणामी चैतन्य जो अपने को दोह मान करके बैठ गया है ना इसी का नाम है गांठ कर गई है बोला अपने आप को न जानने से ये गांठ पड़ी है ये ग्रंथी अविद्यामूलक है तो देखो अविद्या से जो गांत पड़ती है अनजान होने से जो चीज मालूम पड़ती है अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो मालूम करती हुई भी शक्ति नहीं होती जूती होती है और ज्ञान से जो चीज नष्ट हो जाती है वो ज्ञान होने से पहले भी नष्ट ही थी और ज्ञान होने से जो चीज मिलती है वो तो ज्ञान होने से पहले भी मिली हुई थी तो वेदांत में अप्राप्त की प्राप्ति नहीं मानते हैं और प्राप्त की निवृत्ति भी नहीं मानते हैं नित्य प्राप्त प्राप्ति की ज्ञान से मिथ्या प्राप्ति की प्राप्ति की होती है मान्य अप्राप्ति का भ्रम मिथ्या है और नित्य निवृत्त की निवृत्ति की होती है उसका अभिप्राय यह है कि आत्मा में न बंधन है न आत्मा में मोक्ष है आ, आत्मा न परिच्छिन्न हुआ है ने? ये ध्वन से ध्वन से जो परिचिनता मालूम पड़ती है ये मालूम पड़ने पर भी हुई नहीं है और मिटने पर भी मिटती नहीं है है ना? ये तो का सत्य है तो झिगे ग्रंथ ही ये जो दिल में गांस एक पड़ गई है कि मैं जीव हूँ मैं अंतकरण वाला हूँ मैं देह वाला हूँ और तो तो जैसे एक पदवी अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, है ना? नी वाला चमचा वाला दारू वाला चमचा वाला कपड़े वाला ऐसे जो अपने साथ वाला वाला जोड़ लेते हैं से ये अपने साथ जो जोड़ जो लिया गया है देह वाला नाम चमको वाला पर चमको का व्यापार इनका नहीं है ना एक माना हुआ है तो इसी तरह से ये देह वाला जो अपने को माना हुआ है ये दरअसल देह वाले हैं नहीं ये माल सपने में मालूम पड़ता हुआ शरीर उसके देह वाला मान लिया हृदय ग्रंथ हृदय की गांस खुल गई और फिर मैं ब्रह्म हूँ कि मैं जीव हूँ कि मैं देह हूँ ये संशय मन में नहीं आएगा बोला और ज्ञान से मुक्ति होती है कि उपासना से कि ये संशय मन में नहीं आएगा अविद्या से बंधन हुआ है की कर्म से तो ये संशय मन में नहीं आएगा तो बोला हम करता भोगता या किता भोगता है तो ये संशय मन में नहीं आएगा हम परिच्छि हैं कि अपरिचिन्न है ये संशय मन में नहीं आएगा सारी शंकाओं की निवृत्ति हो जाएगी हो निवृत्ति नारायण जहां अपने स्वरूप को जाना ये अद्वितीय है वहां फिर शंका के लिए स्थान कहां संशय ही तो काट रहा है ऑक्सीजन परमाणु तस्मिन दृष्ट परावरे परम अति दस्मा हाँ। पर माने कारणोपाधित्व भी जिससे अवर है माने जितनी दूर में कारणोपाधि है जितनी देर कारणोपाधि है कारणोपाधि में जो कार्य का उदय और विनय है, है? इतनी दूर में है, इतनी देर में है, और इतने कर्म में इतने नियमन में जो ईश्वर बैठा हुआ है ना, वो जिससे छोटा है माने अनंत कोटिक ब्रह्मांड भांडेश्वर जो है भांडेश्वर महादेव ये जो अनंत कोटिक ब्रह्मांड भांडेश्वर है वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड काल अनंत कोटि ब्रह्मांड देश अनंत कोटि ब्रह्मांड के कार्य कारण कारणात्मक रूप का नियंता है तदव छुन्न है परंतु तदवचुन्न और तद अनव छुन्न में किसी प्रकार का भेद नहीं है उस अद्वान ब्रह्म है अविनाशी ब्रह्म है परिपूर्ण ब्रह्म है जहाँ काल की कल्पना नहीं है तो जहाँ देश का निर्देश नहीं है जहाँ द्रव्य का कोई भाग्य नहीं है ऐसी जो वस्तु है ओ, उसका जहाँ ज्ञान हुआ वहां तो जहाँ कर्तव्य मर गया वहाँ कर्म का संबंध कहाँ से होगा जहां भोगता ही मर गया वहां भोक्ता का संबंध कहाँ से होगा जहां परिचुनता ही मर गई वहां कोई किसी भी वस्तु का संग कहां से होगा तो परिचुनता न होने के कारण वो असंग और उदाहन है और परिच्छ न होने के कारण उसके साथ भोग का कोई संबंध नहीं है और परिच्छि न होने के कारण कर्म का संबंध नहीं है और परिचुर्ण न होने के कारण अंतकरण बहिष्करण का संबंध नहीं है परिचुर्ण न होने के कारण देह का संबंध नहीं है और जहां देह का संबंध नहीं है वहां प्रारब्ध कैसा जहां कार्य नहीं जहां करण नहीं जहां कर्ता नहीं जहां भोक्ता नहीं जहां कारण अविद्या का लेख नहीं है तो वहां वहां प्रारब्ध वहाँ प्रारब्ध कैसे हो सकता है तो आचार्य शंकर कहते हैं इस कर्माणी में जो बहुवचन है ना बहुवचन की कर्माणी तस्मिन दृष्टि वो संपूर्ण प्रकृति और प्राकृत माया और माइस का जो अधिपति है वो पर वो पर भी अवर है जिससे माने जिसमें परत्व अपरत्व का कोई वेर ही नहीं होता उस प्रत्यक्ष आत्माभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर कर, कर्माणी माने संचित प्रारब्ध क्रियमाणादि रूपाणी न संचित कर्म है न प्रारब्ध कर्म है न क्रियमण कर्म है न प्रायश्चित रूप कर्म है तो ये जो कर्मा में बहुवचन है इसलिए है कि सब प्रकार के कर्म निषिद्ध हैं निषिद्ध है माने बाधित है कर्मात्मा के स्वरूप में आत्मा के स्वरूप में ये कर्म का कोई तो भी सही नहीं है तो कर्म होते हैं कर्म से हाथ के पांव से कर्म होगा तो आत्मा के हाथ और पांव नहीं है हाथ पांव होते हैं शरीर में तो शरीर ही नहीं है शरीर चलता है अंत कर्ण से तो अपरिचुन परिपूर्ण ब्रह्म में अंत करण ही नहीं है अंतकरण में करतापन की भोक्तापन की भ्रांति होती है परिचुण पने की संसारी पने की भ्रांति होती है कोई अंतकरण नहीं है और ये भ्रांति होती है अविद्या से है तो अविद्या नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा में तो प्रारब्ध की कथा कहाँ से आवेगी बलाहत थ्दया गण वेदात मतान जतो ज्ञानित स्ति यदि अज्ञानी लोग बल से सिद्ध करें बलपूर्वक युक्ति दें प्रमाण दें और दिखाई दे कि देखो ये प्रारम्भ करें और सपने तो में कोई आकर के सिद्ध कर दे कि ये प्रारम्भ करें <laughs> बोलो तो सिद्ध करने वाला भी स्वप्न पुरुष है वही मुख्या है जिसने सिद्ध किया वही विषया है के ज्ञान पे और स्वप्न दृष्टा दृष्टि में सपने में अगर कोई आदमी आके प्रारंभ सिद्ध करे तो क्या है एक बार एक बड़े मशहूर सज्जन है तो वो आए और बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी लाखों रुपये अनुजाय हमको मिले तो उनका मन था हमको केला बनाने का बात छब्बीस सत्ताईस वर्ष करने के बो हमारा हाथ पकड़ के बिल्कुल एकांत में ले गए बैठे मैं तो पंडित जी था पंडित जी हुआ उसके पहले की बात हाथ पकड़ के बैठा रहे एक हमारे पास ये ये आते हैं जिनको शंकराचार्य नमस्कार करते हैं वो देवता आते हैं हमारे पास वो ईश्वर आते हैं हमारे पास वो भगवान आते हैं है हाँ और उन्होंने हमसे ये कहा है कि अमुक अमुक बात गलत है है ना? इसको नहीं मानना चाहिए तो मैंने कहा कि देखो भाई ये जो वेदांत का सिद्धांत है ये शंकराचार्य के कहने से नहीं है बना ये अमुक देवता अमुक दानी अमुक बक्ता अमुक आचार्य अमुक से इसका कोई संबंध नहीं ये जो ब्रह्म की अवैधता है आत्मा से अभेद है ये हमारा साक्षात अपरोक्ष अनुभव है।, है और जो शंकराचार्य तुम्हारे सामने आते हैं और जिनको वे प्रणाम करते हैं है ना? जो दत्तात्रेय नारद कोई होना तो वे प्रणाम करने वाले और जिनको प्रणाम किया गया सो और जो उन्होंने तुमसे कहा सो और तुम खुद है और ये शरीर देवी है ना बिल्कुल स्वप्नवत् धासमान है न इसमें व्यक्ति को महत्व दे करके तुम सत्व का निषेध कई तो कर सकते हो मिट्टी से बना घड़ा और मिट्टी नहीं है अद्वैत आत्मा में दृश्यमान द्वैत कहे कि अद्वैत नहीं है अध्यक्ष कहे कि अधिष्ठान नहीं है स्वप्न पुरुष कहे कि का दृष्टा नहीं है स्वर्प कहे कि रज्जी नहीं है परिचन्न कहे कि अपरिचिन नहीं है खंड कहे कि अखंड नहीं है आप देख विचार करके बेटो ये अधिष्ठान का ज्ञान तो बड़ा विषण है ना उसमें नारद भी अध्यक्ष हैं, दत्तात्रेय भी अध्यक्ष हैं, उसमें सुखदेव वामदेव आदि भी अध्यक्ष हैं हैं? उसमें वेद वैदिक मंत्र भी अध्यक्ष हैं, उसमें आदि महादास के भी अध्यक्ष हैं, नारायण अब तो अध्यक्ष कहे की अधिष्ठान नहीं है जिसमें जो भात रहा है नाव में कहते हैं जिसके घर में रहे उसी के घर में आग लगाओ जिस पत्तल में खाए उसी में से करे है? तो संपूर्ण खंड वस्तु जिस अखंड में रह रही है संपूर्ण अंत वाली वस्तु जिस अनंत में दूस रही है, है? संपूर्ण दुष्ट पदार्थ जिस भ्रष्टा से सिद्ध हो रहे हैं वे उसी को है ना? दुनिया के सब रंग कहने लगे कि सूरज नहीं है तो सब रंगों के कहने से सूरज का अभाव सिद्ध हो जाएगा है? अच्छा सारा गांव सारा पड़ोस आके तुमसे कहे कि तुम नहीं हो तो तुम मान लोगे सारा गांव सारी सारा गांव गवाई दे कि वो नहीं है इनकी सत्ता नहीं है तो तुम मान लोगे ये जो अखंडता है ये जो पूर्णता है ये जो अपरिचिन्नता है ये जो अधिस्थानता है ये जो अनस्वरता है ए? ये आ, इसी में तो सारे नश्वर सारे परिच्छिन्न सारे खंड सिद्ध रहे हैं आ, इसी अधिष्ठान में तो व्यक्ति अध्यक्ष होकर बात रहा को है कोई भी व्यक्ति है ना वो चाहे ब्रह्मा बोले चाहे इंद्र बोले चाहे रौद्र बोले वो अपने अधिष्ठान का निषेध कैसे कर सकता है तो उस अधिष्ठान की दृष्टि से न करता है न कर्म है न करण है न प्रारब्ध है और न भ्रांति है न अविद्या है यदि द्वय सिद्ध हुआ यदि यह सिद्ध हुआ कि जीवात्मा आत्मा करता है और भोक्ता है तो मोक्ष तो कभी हो ही नहीं आप ये बात ध्यान में रखो यदि आत्मा सचमुख कर्म करने वाला है और सचमुख सचमुख भोग भोगने वाला है तो स्वभाव की निवृत्ति तो नहीं हो सकती है? आत्मा कर्ूप से माँ कांक्षी सर् मुख्यता नहीं स्वभाव भावान या अवर पे पवध द्रव्य है जैसे सूर्य को ठंडा नहीं किया जा सकता उनका स्वभाव गर्म है उनके स्वभाव को नहीं मिटाया जा सकता इसलिए जब कर्म करना आत्मा का स्वभाव हो और जब भोग भोगना आत्मा का स्वभाव हो तो ये कर्म और भोग की परंपरा में पड़ा रहेगा कभी मोक्ष ही नहीं होगा मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी और फिर ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी ज्ञानी पुरुष सृष्टि में हुआ नहीं है ये दो अनर्थ जो हैं अनर्थ दो आगम ज्ञानी नहीं हुआ तो ज्ञानोपदेश कौन करेगा और वेदांत जो अद्वंत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उसकी भी सिद्धि नहीं होगी तो इसलिए इन सृतियों से और ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनसे ज्ञान होता है उनका विदुख कर लेना चाहिए तो तुम्हें जाड़ा लगता है और स्त्रुति बता देती है कि आज ताको तो तुम्हारा जाड़ा मिट जाएगा तो वो स्त्रुति मिटाने के लिए है वो स्त्रुति ब्रह्म का निरूपण करने के लिए नहीं है यदि कोई बताती है कि ये काम करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा तो वो स्वर्ग मिलाने वाली स्त्रुति है वो अद्वैत प्रतिपादन करने वाली नहीं है वो तो, तो इतनी बताती है कि देश मर जाने के बाद भी आत्मा रहता है इतने ही बताना उसका अभिप्राय है तो ये देखना पड़ेगा कि श्रुति का अभिप्राय क्या है तो जिससे अपने अखंडत्व का अद्वितीयत्व का परिपूर्णत्व का का जिससे बोध हो उसका नाम श्रुति होता है बोले अच्छा भाई ये ज्ञान हो कैसे तो अब निधि के आ, निजिध्यासन का स्वरूप बताते हैं निजुध्यासन के पंद्रह अंग बड़े काम की चीज है बड़े ये नीत तो उपसर्ग है और इसमें विध्यासन जो है ना विध्यासन ध्यान की जो से जिज्ञासा है ना ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा है और पानी पीने की, की इच्छा पिताता है पान का पिताशा है गया वो त्याग करने की इच्छा का आन की इच्छा दिया पान की इच्छा पिताशा ज्ञान की इच्छा दिज्ञाता ज्ञान की इच्छा दिज्ञाता <osph amiga> ध्यान नहीं ध्यान में लाने की कोशिश माने यह अद्वितीय ब्रह्म कैसा जहाँ काल नहीं है काल जिसमें चलते है वो कैसा कितना कितनी उम्र होगी उसकी आप देखो आपके अंत में काल की कल्पना होती है तो काल की कल्पना से साक्षी आप हैं कि नहीं कल्पना आती है और चली जाती है आप तो के सीओ तो रहते हैं और कल्पना में कल कल्प जो काल है उसके आप चाहते हैं कितना लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना कि काल कल्पना के सिवाय और कहीं नहीं है काल की आदि काल का अंत काल की अनादिता काल की नित्यता ये सारी कहा बात है आप अनादि काल का प्रत्यक्ष कर सकते हैं केवल कल्पित रूप से और अनंत काल का प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो केवल कल्पित रूप से काल की आदि और अंत जान सकते हैं तो केवल कल्पित रूप से इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्पना का साक्षी है वही कल्पना में कल्पीय काल का भी साक्षी है क्योंकि काल बच्चुता कुछ नहीं है कल्पना कल्प्य ही है अच्छा दो और ओर आपको मिल सकता है इंद्रियों से तो इंद्रियों से तो नहीं मिल सकता तो ऐसा और थोर की कल्पना कीजिए तो कहा रहेगी का तो? अंतर करने नहीं तो होगी ना अच्छा दो और छोर की कल्पना कीजिए जिसमें और छोर नहीं है उसकी कल्पना कीजिए तो वो भी कल्पना नहीं रहेगी दो और छोर आपको कभी मिलेगा थोड़े और देश का और फोर भी कभी इंद्रियों से मिलेगा थोड़ा तो देश का ओर फोर भी इंद्रियों से नहीं मिलेगा और देश का दो और फोर भी इंद्रियों से नहीं मिलेगा तो देश की केवल कल्पना ही तो करनी पड़ेगी ना कितने तो जो कल्पना का साक्षी है वही कल्पना में कल्पित कल्प का भी साक्षी है इसका अर्थ हुआ कि देश में जो व्यापकता है और काल में जो ये इस कल्पना का जो साक्षी है वही के का भी साक्षी है इसलिए ये साक्षी देश और काल की कल्पना से विनिर्मुक्त और देश की कल्पना से देश काल की कल्पना से अस्पष्ट और ये ब्रह्म है ब्रह्म जितना कार्य का ऐसा कार्य अच्छा का कहीं और छोर है ऐसा अच्छा कारण का कहीं और छोर कार्य का अंत है, है? कार्य की आदि है कारण की आदि है कारण का अंत है तो कार्य कारण की कल्पना है चित्त में और उसमें कल्प जो कार्य कारण है तो देखो कल्पना व व्यक्ति चैतन्य है वही कल कल्पीय काल देश द्रव्य व छुन्न चैतन्य ही वही है जैसे आप देखो एक एक व्यक्ति की कल्पना करो आप चित्त में तो कल्पना जिस चेतन में है वो कल्पित व्यक्ति भी उसी चेतन में है कि नहीं जो उस कल्पना तो। का साक्षी है वही कल्पित व्यक्ति का साक्षी है जो कल्पना का अधिष्ठान है वही कल्पित व्यक्ति का भी अधिष्ठान है।, है और जो कल्पना से अवच्छिन्न है वही कल्प्यावच्छिन्न है कल्पना अवच्छिन्न और कल्प्यावच्छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न और दुख अवच्छिन्न ये चैतन्य दो रंग होते देश रूप विषयाव छुन्न और देश कल्पनावच्छिन्न चैतन्य दो नहीं होते काल कल्पनावच्छुन चैतन्य और काल रूप विषयाव छ्य ये दो नहीं होते कार्य कारण कल्पनावच्छ चैतन्य और कल के कार्य कारण अवच्छुन्य चैतन्य ये दो नहीं होते माने अहमर तरीप ही ब्रह्म जो वो अहम अर्थ का शोधित रूप ही है शोधित रूप ही है माने जो स्वम अर्थ है वही पद तत्पदकार थे जो पद का अर्थ है वही स्वम अर्थ, जो अहम पद का अर्थ, वही ब्रह्म पद का अर्थ, जो ब्रह्म पद का पदकार, पदकार वही अहम पदकार, पदकार वही माने में जो है वो अखंड अतिरुपी है तो विद्यासा का अर्थ क्या हुआ जरा अपने ध्यान में उसको लाइए तो हाँ ध्येयी चिंतायाम ध्येयी जो धातु है जिसके ध्यान शब्द बनता है उसका अर्थ चिंतन आ, उसका अर्थ चिंतन तो ये नहीं कहते कि ब्रह्म चिंतन का विषय है ये कहते हैं जरा चिंतन की चेष्टा कीजिए जरा चिंतन की कोशिश कीजिए है ना? नैतन्य कहता है और अंतकरण में कल्पित विषय अवच्छिन्न चैतन्य यही है कि दूसरा है तो जब कल्पना अवच्छिन्न और कल्पित कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य जब ये ही है तो देश द्रव्य कालावच्छिन्न चैतन्य और आ, आ, आ, देश द्रव्य काल कल्पनावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक है और अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न का कोई भेद नहीं है तो ये बिल्कुल को ब्रह्मी जो निविध्यासन है नी माने नितराम पूर्ण रूप से ध्यासन माने ध्यान की चेष्टा कि ध्यान में आ गया ब्रह्म उसके ध्यान की कोशिश ही उसके चिंतन की कोशिशा ही इतनी महत्वपूर्ण तो है वो संपूर्ण संशय को और विपर्जय को मिटा दे वो असम और विपरीत भावना को विपरीत भावना और असमभावना को मिटा दे संशय विपर्जय को मिटा दे वेदांत भाई दर्शन शास्त्र है आ, का नाम वेदांत नहीं होता कहानी का नाम वेदांत नहीं होता उपाख्यान का नाम वेदांत नहीं होता है ना ये करो ये मत करो इसका नाम वेदांत नहीं होता ये भोगो ये मत भोगो इसका नाम वेदांत नहीं होता है ना जाओ वहाँ मत जाओ इसका नाम वेदांत नहीं होता मैं तू नाम का मैं मैं और तू का नाम वेदांत नहीं होता तो अब अंग सुनाते हैं पूर्वो सत्य ही इस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व था साक्षात्कार करने के लिए निविध्यासन के पंद्रह अंग बताते हैं सदा कार्य निविध्यासन इन पंद्रह अंगों से निविध्यासन करना चाहिए नित्याभ्या भवेदात्मन तस्माद्रह्म निविध्या हमेशा अभ्यास करना चाहिए ये।, ये संसार का अभ्यास चिरकाल से हुआ ना बड़े चिरकाल से कब से अपने को परिच्छ मानते हैं करता मानते हैं भोक्ता मानते हैं देह मानते हैं जात मानते हैं कांक मानते हैं संप्रदाय मानते हैं प्रांत मानते हैं राष्ट्र मानते हैं, हैं। ना छोटी छोटी चीजों में न जाने कब से टुकड़े में टुकड़े में टुकड़े में अपने मह को डाल दिया है वहां से निकालने के लिए उस टुकड़े में से अपने मह को निकालने के लिए पूरा अभ्यास करना चाहिए बुद्धि ने उसको बैठाने की कोशिश करनी चाहिए बिना इसके सचिद आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए ब्रह्म का निधि आसन करें अभी आप देखेंगे बड़ी विनखा महिमा है नाम तो है सब साधनों के परन्तु इनकी व्याख्या जो है वो बिल्कुल नहीं है यमो ही नियम त्यागो मौनम देश से कालतः आसनम मूल बंधस् देह साम्यं चुदृत स्थिति यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंध देह प्राण संयम प्रत्याहार धारणा आत्मध्यान साम प्राणसंम प्रत्याहारस् धारणा आत्मध्यानम सामच प्रोत्ता क्रत ये निध्या सन्ते निध्या सन्ते अंग हैं अब आपको तो ये बात सुनाते हैं जैसे यम इसमें यम है यम तो पहले इसकी विशेषता आपके ध्यान में नहीं आएगी क्यों यम शब्द का प्रयोग जैन संप्रदाय में भी चलता है बौद्ध संप्रदाय में भी चलता है, है? और योग संप्रदाय में भी चलता है गोरखनाथ आदि जो योगी हैं पतंजलि आदि जो योगाचार्य हैं वो भी यम शब्द का प्रयोग करते हैं परमात्मा लोग तो यमराजे मानते हैं उनके लिए जम शब्द का प्रयोग करता है।, है ना एक तो पौराणिक जम होता है और एक जौविक जम होता है ये नाम सुनकर लोग चकरा जाते हैं तो जिसको जितना मालूम होता है जिसको जितना मालूम होता है वो उससे आगे बढ़ने में हिखिचाता है हो जैसे आपको तो रास्ता जहां तक देखा हो वहाँ तक दो बेहिसक के चले जाएंगे और आगे रास्ता में देखा हो तो थोड़ी हिस्सिकाट मालूम होगी ना तो आदमी को तो कर्म का रास्ता मालूम है भोग का रास्ता मालूम है स्वर्ग की बात भी कितनी बार की सुनी हुई है नरक की बात भी कितनी बार की सुनी हुई है फिर ब्रह्मांड के भीतर जो ब्रह्मलोक है वैकुंठ लोक है शिवलोक है, है उसकी बात भी सुनी हुई है और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समस्ती में जो ब्रह्म लोक है विश्वलोक है शिवलोक है उसकी बात भी सुनी हुई है।, है और सब में जो एक ईश्वर है उसकी बात भी सुनी हुई है लेकिन ईश्वर अपना ऐश्वर्य वही तो प्रकट करता है जहाँ जीव हो और जगत हो ईश्वर के जिस अंश में ईश्वर जीव और जगत से बड़ा आए तो जहाँ जीव और जगत नहीं होते हैं वहाँ ईश्वर अपनी ईश्वरता किसको दिखा देगा अपनी ईश्वरता किसको दिखा देगा तो वहाँ ऐश्वर्ग ही ईश्वर होता है जहाँ जीव ना हो जहाँ जगत ना हो तो ऐश्वर्ग भी ईश्वर की उपाधि हो जाती है तो इस तो एक बात को समझने के लिए ना, लगाने है न थोड़ी अतल लगानी पड़ती है तो ये जो जमपुरी में रहते हैं जमराज और साथियों को पाप का फल और आत्माओं को पुण्य का फल देते हैं उस यम की चर्चा नहीं है और योग शास्त्र में जिस यम की चर्चा है ना कौन सा सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह भीत मत बोलो किसी को दुख मत पहुंचाओ दूसरे के हक की चीज मत लो और ब्रह्मचर्य भंग मत करो और जरूरत से ज्यादा परिग्रह मत करो ये दर्शन में इसको यम बोलते हैं यम यम माने जरा अपने आप को काबू नहीं करो बस इधर उधर की चीज़ें करते करते रहे ये कागज सड़क पर चलते हैं तो कागज मिला मिला कोई टूटा शीसा मिला तो, तो सबको इकट्ठा करते चलते हैं। एक पागल का लक्षण है कि नहीं क्या आप हंसते हैं तो क्या हंसते हैं कि बिना जरूरत की चीज इकट्ठा कर रहा है आप उसके पागल समझते हैं हंसते हैं जरा आप अपने जीवन की तरफ भी देखें, है ना? देखे पागल कहने की हिमाकत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते नहीं है लेकिन पागल को हम इसीलिए हंसते हैं कि वो बिना जरूरत की की कठी करता है नहीं? और किसी को तो बहुत भोगी बेचते हैं तो कहते हैं भाई अब ये रोगी हो जाएगा मर जाएगा बेवकूफ है जितना बहुत ज्यादा खाता है तो उसको बेवकूफ समझते हैं ना कुछ ज्यादा खाए तो बेवकूफ तो समझते हैं अब आप अपने बारे में सोचिए है न आपके हक की माल कोई ले जाए तो चोर समझते हैं और आप दूसरे के हक का माल ले ले, ले तो अपने को चोर नहीं समझते हैं ये क्यों है ना ये भेभाव आप तो कोई सताव तो तो है और आप किसी को सकाव तो आप बड़े सज्जन हैं है? तो वो ज्ञान की बात है वो तो दूसरी है अब वेदांत का जम सुनिये सर्व ब्रह्म विद्वान इंद्रिय ज्ञान संयम यमित संप्रोक्त तो ये muhur muhu eh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 ब्रह्मेदि विज्ञाइंद्रियो संयमों संतनी सजातीय प्रवाहृति त्याग त्यागो निवर्तन्ते त्याज प्रपंचम्वावलोकनाजोरी महता तद व्याण्य वातु वर्त तद्वी सत्य सेवा तदीन मौनम सका सहज संयुक्त मौनम दुर्ला सुनाता हूं कि तो जीवन में अभ्यास की भी आवश्यकता है जीवन कोई भी दालत कोई भाषा पढ़ने लगे और शब्दों का वाक्यों का अभ्यास नहीं करे। अक्षरों को दोहरावे नहीं शब्दों को दोहरावे नहीं वाक्यों को दोहरावे नहीं तो उसको किसी भाषा का अभ्यास नहीं हो सकता विकार प्रकृति में स्वयं आते हैं और प्रयत्न करके उसका निवारण करना पड़ता है यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन का ठीक ठीक निर्वाह नहीं कर सकते देखो जब बुढ़ापा आने लगता है बुढ़ापे का तो यह अभ्यास करना पड़ता है कि हमारे जीवन में बुढ़ाता आ वह तो खुद आता है न चाहने पर भी आता है लेकिन अच्छा भोजन करके व्यायाम करके टहल के करके हें? और कुछ नहीं हुआ तो, तो फिर पलेर लगा के थोड़ा उगम साधन लगा के मुख बना के दाढ़ी बना के अपने को जवान रखने की कोशिश की जाती है जब शरीर लटकने लगता है तो जानबूझ के लोग जताधत् तंत्र चलते हैं